महाभारत आश्रम वर्षिपर्व दसमोध्याय प्रजा की ओर से सांब नामक ब्राह्मण का धृतराष्ट्र को उत्तर देना। वै वय सम्पाच एवं मुक्ता सूते तेन पौरजानपा जना वृद्धे नाजा कौरव्य नष्टा इवाभव धृतराष्ट्र के ऐसा करुणामय वचन कहने पर नगर और जनपद के निवासी सभी दुख से हो गए तुष्टि भूता ततस्ता धृतराष्ट्रो मही, मही पाल पुनरेवा शतः उन सबके कंठ आसुओं से अवरुद्ध हो गए थे अत वे कुछ महारा ने महाराध्यार्फिरक वृद्धम चतपुत्रम चर्मपत्न सहानया मिलपंत बहुविध कृपण चतमा पिता स्वयं कृष्णद्वीपाहीतव वनवास धर्माधर्मना सौहम पुनः पुनस्व शनों नका गाधारा चयिता तमाम संहत सज्जनों, मैं मूढा हु मेरे सभी पुत्र मार डाले गए गये धर्मपत्साथ बारम्बार दीनतापूर्क विलाप कर ह मे पिता स्म महर्षि व्यासने मुजे वन मे जाने की आज्ञा दे है धर्मज्ञ धर्म ज्ञाता राधिष्ठिने भी वनवास के लि अनुमति दे दी है वी मारम्बार समने मस्तक झुकाकर प्रणाम कर्ता ह पुण्यात्मा प्रजाजन आप लोग गांधारी सहित मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दे व सम्पायन उवाच त्रुवा कुलराजस्वाक्या करुणा ते हृदुसर्वसवराजन समेता कुलजांगला उत्तरीय कैशा पी संाद्य बदना च बदनानी रुर्दो शोक संतप्ता मुहूर्तम पितृमा त्रिवत जी कहते हैं जनबेजाय कुरराज की ये करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्र हुए कुरजांगल देश के सब लोग दुपट्टों और हाथों से अपना अपना मुँह ढककर रोने लगे अपने संतान को विदा करते समय दुख से कातर हुए पिता माता की भांति वे दो घड़ी तक शोक से संतप्त होकर रोते रहे हृदय शून्यभूतस्ते धृतराष्ट्र प्रवासजं दुखम संधार यो ही नष्ट संभवन्का हृदय शून्य सा हो गया था वे उस शून्य हृदय से धृतराष्ट्र के प्रवास जिन्ह दुख को धारण करके अचेत्य हो गए ते विजतमा सं धृतराष्ट्रभिजोग शन शन फिर धीरे धीरे उनके वियोग जनित दुख को दूर करके उन सब ने आपस में वार्तालाप किया और अपनी सम्मति प्रकट की तथा संधायते सर्वे वाक्या एकस्मिन ब्राह्मणे राजन्योरचूर्ण राधिपम राजन, राजन तदनंतर एक होकर उन सब लोगों ने थोड़े में अपनी सारी बातें कहने का भार एक ब्राह्मण पर रखा उन ब्राह्मण के द्वारा ही उन्होंने राजा से अपनी बात कही तत स्वाचरण विप्रम विशारद सांबाक्षों बहुवृचो राजजन वक्त समुचक्रे अनुमहाराज तत्सद संप्रसाद च विप्रगल मेधावी स राजजानम उवाच वे ब्राह्मण देवता सदाचारी सबके माननीय और अर्थ ज्ञान में निपुण थे उनका नाम था सांब वे वेद के विद्वान निर्भय होकर बोलने वाले और बुद्धिमान थे वे महाराज को सम्मान देकर सारी सभा को प्रसन्न करके बोलने को उद्यत हुए उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा राज्य में सर्व समर्पित वक्षा मे तदहम वीर तजुसस्व नाजन वीर नरेश्वर यहां उपस्थित हुए समस्त जन ने अपना मंतव्य प्रकट करने का सारा भार मुझे सौंप दिया है अतः मैं ही इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूँगा आप सुनने की कृपा करें यथावधसराज इंद्र सर्वे तथा विभो नात्र मिथ्यावच किंच सुहित्व न परस्परम राजेंद्र प्रभो आप जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है उसमें असत्य का लेस भी नहीं है वास्तव में इस राजवंश में और हम लोगों में परस्पर दृढ़ सौहार्द स्थापित हो चुका है न जाि कदाचन राजा से ज प्रजापाल प्रजा, प्रजा नम भी प्रियो भवत राजवंश में किसी कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो प्रजा पालन करते समय समस्त प्रजाओं को प्रिय न रहा हो पितृव भ्रातृवत्वत पालियंति नाचा दुर्योधन ना केंचित अयुक्तम करृप आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते आए हैं राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित बर्ताव नहीं किया है यथा प्रभृत धर्मात्मा मुनि सत्यवती सुत तथा महाराज सही परम हो गुरु हू महाराज परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन महर्षि व्यास आपको जैसी सलाह देते हैं वैसा ही कीजिए क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं त्यक्ता तो भवता दुख शोक पराणा भविष्याम सिम राजन भवद्गुण सतहि युता राजन आप जब हमें त्याग देंगे हमें छोड़कर चले जाएंगे तब हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे आपके सैकड़ों गुणों की याद सदा हमें घेरे रहेगी यथा सांत्वना गुप्ता राज्ञा चित्रांगदे भीष्मीपगूठन पिता तवच पार्थिव भवदुद्दीक्षण पांडुना पृथ्वीक्षिता तथा दुर्योधने राजु परिपालिता पृथ्वीनाथ महाराज शांतनु तथा राजा चित्रांगद ने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है भीष्म के पराक्रम से सुरक्षित आपके पिता विचित्र ने जिस तरह हम लोगों का पालन किया है तथा आपकी देखरेख में रहकर पृथ्वीपति पाण्डु ने जिस प्रकार प्रजाजनों की रक्षा की है उसी प्रकार राजा दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है न स्वल्पमस्ते व्यली कमृप पृथरी वह सुविश्वास्ताह तस्पि इंद्रदिपे वयामस्थ वस्म यहाँ भवतम तथा नरेश्वर आपके पुत्र ने कभी थोड़ा सा भी अन्याय हम लोगों के साथ नहीं किया हम लोग उन राजा दुर्योधन पर भी पिता के समान विश्वास करते थे और उनके राज्य में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे यह बात आपको भी विदित ही है तथा वर्ष सहस्राणी कुंती पुत्रेण धीमता पाल मता सुखम बिन्दा नरेश्वर भगवान करे कि बुद्धिमान कुमार राजा युधिटे धैर्यपूर्वक सहस्रो वर्ष तक हमारा पालन करें और हम उनके राज्य में सुख से रहें राजीण पुराणाता पुण्यकर्मण कुवरणादीना भरत से च धीमत वृत्त समात स धर्मात्मा भूरी दक्षिण यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले ये धर्मात्मा राजा युधिठिर प्राचीन काल के पुण्यात्मा राजु और संवरण आदि के तथा बुद्धिमान राजा भरत के वर्ताव का अनुसरण करते हैं नात्रवाच्य महाराज सूक्ष्म अभी विद्यते उसीता सुखम निवता परिपाल महाराज इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी नहीं है इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम लोग सदा सुख से रहते आए हैं सुसूक्ष्मते सपुत्र से नीद्यते यो ज्ञाति विमते स्मिन्नाथ दुर्योधन प्रति भवंत अनुनस्यामी तथापि गुरुनंदन गुरुनंदन पुत्र सहित आपका कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखने में नहीं आया है महाभारत युद्ध में जो जाति भयों का हुआ है उसके विषय में आपने जो दुर्योधन के अपराध की चर्चा की है इसके मे में भी मैं आपसे कुछ दुर्योधन कृतं न च न कर्ण सौ बलाभ्याम चुवो जथ्यय गता कौरों का जो संहार हुआ है उसमें न दुर्योधन का हाथ है न आपका कर्ण और शक्नी ने भी इसमें कुछ नहीं किया है दैव तत्व ओ जंड सत्यम प्रबाधितम दैव पुरस्कार इन हमारी समझ में तो यह दैव का विधान था इसे कोई टाल नहीं सकता था दवकोपुर से मृता असंभव है भव अक्ष महाराज दशाष्टौ चाहता अष्टादा हता कुरोधपुंग्रोण कृपाद कर्णन च महात्मना युधन वीरेन धृष्टुंडन च चतुर्भि पांडपुत्रीमय था महाराज उस युद्ध में अठारह अक्षौणी सेनाएँ एकत्र हुई थी, किंतु कौरव पक्ष की प्रधान युद्ध भीोण कृपाचार्य आदि तथा महामना कर्ण्य एवं पांडव दल के प्रमुख वीर सात्कीिकी धीद भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव आदि ने अठारह दिनों में ही सबका संहार कर डाला नो जम्नपते ऋत दैव भूत अवश्यमेव संग्राम में क्षत्रियण अविशेषतः कर्तव्यम निधन काली मर्तव्यम क्षत्रबंधन आम नरेश्वर ऐसा विकट संहार दैवीशक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता था अवश्य ही संग्राम में मनुष्य को विशेषतः क्षत्रिय को समयानुसार शत्रुओं का संहार एवं प्राणोत्सर्ग करना चाहिए तैरियम पुष्रे विद्या बाहु बाहुबला पृथ्वी निहता सर्वा सहया सरथ उन विद्या और बाहु बल से संपन्न पुर ने रथ घोड़े और हाथियों सहित इस सारी पृथ्वी का नाश कर डाला न स राज्ञा वधेशूनु कारण ते महात्म न भव भृत्या न कर्ण उन्न सौ बल आपका पुत्र उन महात्मा नरेशों के वध में कारण नहीं हुआ है इसी प्रकार न आप न आपके सेवक न कर्ण और न सपने ही इसमें कारण है यदिता कुछ राज सह सर्व दृत विद्धि कौत्र किं वक्त अर्ति कुरुश्रेष्ठुद्धे जो शहस्रो राजा काट डाले गए हैं वह सब सैव की ही करतूत समझिये विषय में दूसरा कोई क्या कह सकता गुर्मतो भवान्स्य कृष्णस्य जगतः प्रभु धर्मात्मानम् अतस्तुभ्यम् अनुजानी महे सुतम् आप इ सम्पूर्ण जगत् के स्वामी हैलिको गुरु मानते हैर धर्मात्मा नरेश को वन मे जाने की अनुमति देते है तथा आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हमारा यह कथन है वीर सहायो लीरलोक निजाग्रही समुत मोदन सुखम अपने सहायकों सहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विजों के आशीर्वाद से वीर लोग प्राप्त करें और स्वर्ग में सुख एवं आनंद भोगे प्राप्त च भवान् पुण्यम धर्मे च परमा स्थिति वेद धर्म चम्यम भवसुव्रत आप भी पुण्य एवं धर्म में उच स्थिति प्राप्त करें आप संपूर्ण धर्मों को ठीक ठीक जानते हैं इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए दृष्टि प्रदानमे पांडवान्तिनो वृथा समर्था स्त्री दिवसापी आप जो हमारी देख रेख करने के लिए हमें पांडवों को सौंप रहे हैं वह सभ है ये पांडव तो स्वर्ग का ही पालन करने में समर्थ हैं, फिर इस भूमंडल की तो बात ही क्या है अनुवस्त वाधि मन समय शो प्रजा कुुकुल श्रेष्ठ पांडवान शील बुद्धिमान गुरुकुल्रेष्ठ समस्त पांडव रूपी सद्गुण से विभूषित हैं अतः भले भूले सभी समयों में सारी प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी ब्रह्म ब्रह्मदेयाअग्रहारास् परिब्रहा पार्थिव पूर्वराजा विपन्नाश्च पाड़िय पांडव ये पृथ्वीनाथ पांडवपुत्र अपने दिए हुए तथा पहले के राजाओं द्वारा अर्पित किए गए ब्राह्मणों के लिए दातव्य अग्रहारों दान में दिए गए ग्रामों तथा पारी बर्फों अर्थात पुरस्कार में दिए गए ग्रामों की भी रक्षा करते ही हैं दीर्घदर्शी मृदुर्दान्त सदा वैश्रमण यथा अक्षुद्र सचिव चाजम कुंती पुत्र ये कुंती कुमार सदा कुबेर के समान दीर्घदर्शी कोमल स्वभाव वाले और जितेंद्री हैं इनके मंत्री भी उच्च विचार के हैं इनका हृदय बड़ा ही विशाल है अप्यमित्रे दयावाच्च शुचिश्चर ऋजुम पश्यति मेहिधावी पुत्रवत पातिन सदा ये भरत कुलभूषण युधिष्ठिर शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं बुद्धिमान होने के साथ ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवत पालन करते हैं विप्रियम चन स संसर्गा धर्मजस्वयी न करष्य राजर तथा भीमुना दे राज इन धर्मपुत्र युधिष्ठि के संसर्ग से भीमसेन और अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय अर्थात प्रजा वर्ग का कभी अप्रिय नहीं करेंगे मंदा मृदु सुखौरभ्य तीक्षण स्वासी विशोपमा वीरियवत महात्मा पौराणाम च हितमृतांदन ये पांचों भाई पांडव बड़े पराक्रमी महामनस्वी और पूर्वासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं ये कोमल स्वभाव वाले सत्पुरुषों के प्रति मृढ़तापूर्ण बर्ताव करते हैं किंतु तीखे स्वभाव वाले दुष्टों के लिए ये विषधर सर्प के समान भयंकर बन जाते हैं न कुंती दाली न चोलूपी न सावती अस्मिन जरे अस्मिन जने करिश्च्य प्रतिकूलानी करि कुंती द्रौपदी उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजाजनों के प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी भगवत्तम स्नेहम युधिष्ठि विवर्धित न पृष्ठतः करिष्यंति पौरा जान पदा जन आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है नगर और जनपद के लोग आप लोगों के इस प्रजा प्रेम की कभी अवहेलना नहीं करेंगे अधर्मष्ठान अप कु पुत्रा महारथा मानवान पारिष्यंती भक्ता धर्मपरा के महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रह अधर्मी मनुष्यों का भी पालन करेंगे सारा जिन मान समुख अपनी अयोधे थिरात कुर कार्याणि धर्महाि नमस्ते पुरुष हर्षभ अतः पुरुष प्रवर महाराज आप युधिष्ठिर की ओर से अपने मानसिक दुख को हटाकर धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में लग जाइए आपको समस्त प्रजा का नमस्कार है वह वाच, तस् तद्वचनम धर्म्यम अनुमान गुरुत्तरम साधु साधवीत सर्व सहजन प्रतिगृहितमान वह सम्पान कहते हैं जन्मेजय सांब के धर्मानुकूल और उत्तम गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें आदर सादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बात का अनुमोदन किया धृतराष्ट्रस्य तद्वाक्यम् अभिपूज्य पुनः पुनः विसर्जयामास्तं प्रकृतिस्तोष न हि शरैः सातैः सम्पूजितो राजा शिवे नावेक्षितः तथां धृतराष्ट्रे भी बारम्बार साम्बके वचनो की, की सराहना की और सबलोगो से सम्मानित होकर धीरे धीरे सबको विदा कर्यासम सबने उन् शुभदृष्टि देखा प्राजलि पूजयामास तम जनम भरतर्षभ तथो विपीठभवनम विष्टायाम जकार अनुबोध तत भरतश्रेठ तत्पश्चात धृतराट ने हाथ जोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और गांधारी के साथ फिर अपने महल में चले गए जब रात बीती और सवेरा हुआ तब उन्होंने जो कुछ किया उसे बता रहा हूं सुनो ये श्री महाभारत आश्रमवासिक परमड़ि आश्रम वास परमड़ी प्रकृति सांत्वन ही दसमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र को प्रजा द्वारा दी गई सांत्वना विषयक दसवा अध्याय पूरा हुआ